जात वेद से सुनवाम सोमम् अराती यतो निदहाति निदेद स नषदति दुर्गा विश्वा न सिंधु दुरीता जातवेदसे सोम सुनवाम जात वेदा के लिए सोम का क्या कहेंगे इसको निचोड़ने को संग्रह करते हैं सोम निचोड़ते हैं जात वेदा के लिए क्योंकि अरातीयत निदहाती वेदः आराती जो दुष्ट लोग हैं शत्रु हैं हमारे धर्मात्माओं के जो विरोधी लोग हैं उनके वेद धन संपत्ति को निदहाती जलाता है इस स न पर्षदति दुर्गा विश्वास नवे सिंधु दुरीता सह अग्नि वोअग्निजानस्वूप विश्वादुर्गा दुरीता संपूर्ण दुस्सह दुखों कष्टों से और बुराइयों से नव सिंधु परशदति जैसे नाव से नदी को या समुद्र को पार करते हैं ऐसे संपूर्ण दुखों से पर्सदत् पार कराता है एक एक शब्द का अर्थ इसको विभक्ति के अनुसार भी कर सकते हैं जात वेद से क्या अर्थ हो गया इसका मूल शब्द क्या है ये जात वेदा है जात जातवेदा शब्द है जात वेदा के लिए अब जात वेदा का अर्थ हो जाएगा जो जात मन उत्पन्न हो गया प्रसिद्ध हो गया वेद मन होता है प्राप्त करने वाला या संपत्ति उत्पन्न होकर के जो सब कुछ प्राप्त कर लेता है या जिसको जो कुछ भी प्रसिद्ध है सब प्राप्त है उसको जात वेदा कहते हैं वेद माने जानना भी होता है और वेद माने प्राप्त करना भी होता है जैसे अगला है ना दहाती वेद यहाँ वेद क्या है धन है क्यों है धन विन्दति प्राप्तोति यम य तत् धनम विन्दति विंदती यम स वेद विन्दति मैंने प्राप्त करते हैं जिसको उसको वेद कहते हैं तो धन संपत्ति को भी प्राप्त करते हैं इसलिए धन संपत्ति का भी नाम वेद है और ये ज्ञान जो है हमारा ऋग्वेद आदि इसका भी नाम वेद है इसको भी प्राप्त किया जाता है या इसके माध्यम से अन्य सारी वस्तुएं प्राप्त की जाती है इसलिए भी ये वेद है जिसको प्राप्त करते हैं या जिससे प्राप्त करते हैं उसका नाम हो जाएगा वेद तो यहाँ जात वेदा क्या है सभी को जिसने उत्पन्न हुए को या प्रसिद्धों को प्राप्त कर रखा है वो जात वेदा है या अग्नि ईश्वर जान स्वरूप ईश्वर उसके लिए सोमम सुनवामा हम सोम निचोड़ते हैं सोम निचोड़ने का यहाँ क्या अभिप्राय होगा हुँ? हाँ जैसे इस अग्नि में ये जो सोम औषधि होती है इसकी आहूति दी जाती है तो उसके लिए उसको निचोड़ते हैं सोम को कूट काट करके रस निकालते हैं उसका और फिर इसमें आहूति देते हैं है पानी। है पानी। हाँ थोड़ा सा उसमें पानी भी मिलाते हैं और उसका रस भी होता है तो फिर उसको थोड़ी थोड़ी आती इतने चम्मच में ले करके इतना इतना बहुत तीव्र तीव्रग्नि होती है उसमें देते हैं अभी मिलती है उस नाम से जो अभी लक्षण बताते हैं पुस्तक में लिखा हुआ है उस लक्षण से उसको मिलाते हैं तो वो मिलती है गुण मिलते हैं कि नहीं ये नहीं पता अभी पर वो लक्षण मिलते हैं कि पंद्रह दिन तक ये बढ़ती है और पंद्रह दिन फिर घट जाती हैं इसके पत्ते तो वैसी एक बूटी मिलती है अभी कर्नाटक में होती है वो अभी वहाँ जो सोम्य जो होता है ना उधर वो वही उखाड़ के लाते हैं तो यहाँ तो क्या है इस भौतिक अग्नि के लिए तो भौतिक पदार्थ हो जाएगा यहाँ जात वेदा ईश्वर है तो ईश्वर को तो अच्छा लगेगा नहीं वो कड़वा वैसे भी होता है तो उसका सोम क्या होगा ईश्वर के लिए कौन सा सोम हो सकता है जैसी देवता वैसे ही उसकी वो बोलते हैं उसकी पूजा वैसी होती है भेंट वैसी होती है जो जैसी चीज खाएगी उसको वही तो खिलाना पड़ेगा ना तो ईश्वर को क्या अच्छा लगता है जो कुछ ईश्वर को अच्छा लगता है वही सोम है हम्म। और जैसे सोम निचोड़ने से प्राप्त होता है बहुत अधिक पुरुषार्थ करने पर और वो भी छान करके होता है वो तो ऐसा ही होना चाहिए निचोड़ भी होना चाहिए वो और बहुत पुरुषार्थ से उत्पन्न होना चाहिए ऐसी वस्तु तीन विशेषता जिसमें होगी एक तो बहुत परिश्रम पूर्वक उपलब्ध हो और दूसरा है वो सार हो छटा हुआ हो कइयों में से एक हो निर्धारित जैसा बहुत पुरुषार्थ से प्राप्त हो और बहुत अधिक कईयों में से एक हो छटा हुआ हो पदार्थ और फिर ईश्वर को प्रिय हो देवता को हमारे उसको प्रिय होना चाहिए ऐसी तीन विशेषता जिसके अंदर होगी वो पदार्थ सोम कहलाएगा तो हमने जिसको पुरुषार्थ से उत्पन्न किया है प्राप्त किया है पहली चीज ये है परिभाषा लक्षण होगा हमारे बहुत <laughs> पुरुषार्थ से अधिकतम पुरुषार्थ सो कह सकते हैं उससे तो वो प्राप्त हो हुँ? और सर्वोत्तम हो सबसे बढ़कर के होगा क्योंकि तभी तो छाटा हुआ कहेंगे ना सबसे उत्तम होना चाहिए और फिर वो ईश्वर को भी प्रिय अनुकूल होना चाहिए पुरुषार्थ यदि करना हो केवल तो दिन भर आप सीढ़ी चढ़ेंगे उतरेंगे तो पुरुषार्थ होगा कि नहीं होगा कोई कम पुरुषार्थ तो नहीं कहेंगे ना उसको और छत पर एक लकड़ी रख दो इतनी छोटी सी और उसको वहाँ से उठा के सीढ़ी पर चढ़ के जाओ और उसको लेकर फिर आ जाओ नीचे रख दो और फिर नीचे से ऊपर ले जाओ तो पुरुषार्थपूर्वक उपलब्ध कहेंगे कि नहीं उसको या एक बहुत बड़ा पेड़ है उस पेड़ के ऊपर टहनी सूख जाती है ना कोई पत्ता सूख जाता है तो उसको जाकर के तोड़ के ले आओ तो पुरुषार्थ होगा कि नहीं ऐसे बहुत बड़े पहाड़ पर मान लो ऐसा कुछ है किसी पक्षी ने वहाँ अंडा दिया था उसका घोंसला बच गया तो उसमें कुछ चीज़ बच गई तो उसको अगर कोई आदमी लाने के लिए जाएगा तो वो पुरुषार्थपूर्वक होगा कि नहीं लेकिन वो वस्तु नहीं है वो बहुमूल्य पुरुषार्थ के साथ साथ वस्तु भी चाहिए हाँ वस्तु भी होनी चाहिए तो ऐसी चीज होनी चाहिए केवल हमारा पुरुष उल्टा सीधा कुछ भी करेंगे वो पुरुषार्थ नहीं है लेकिन सीधा सीधा करना भी पुरुषार्थ है तो ठीक उत्तम विधि से किया हुआ हो और उपलब्धि भी उत्तम हो अब जैसे व्यायाम करते हैं तो इसमें खूब पसीना निकलता है लेकिन इस पसीना निकलने के बाद और क्या होता है लाभ शरीर को लाभ होता है ना उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है तो अब क्या है बिना परिश्रम के पसीना नहीं निकलेगा थोड़े मोड़े हाथ पैर डालने से पसीना नहीं निकलता है और बिना पसीना निकले वो अवस्था नहीं आती है तो इसमें क्या है पुरुषार्थ भी है और फिर इतना पुरुषार्थ करने पर यदि पसीना निकलता है तो स्वास्थ्य ठीक होगा ही होगा बल बढ़ेगा ही बढ़ेगा भोजन पचेगा ही पचेगा तो अब क्या है ये उत्तम उपलब्धि भी है पुरुषार्थ भी है और उपलब्धि भी है दोनों चीज़ें हैं लेकिन ये क्या है अब यहाँ तक अभी ईश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है हम कितना ही व्यायाम करें पसीना बहा लें उस पसीने से व्यायाम से ईश्वर का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा अभी उसे अपना ही होगा ना तो ये अभी तक ईश्वर को प्राप्त वो नहीं कहलाएगा परसार्थ पूर्वक हो गया उत्तम भी हो गया लेकिन अभी ईश्वर के योगी नहीं हुआ है तो तीनों लक्षण होने चाहिए पुरुषार्थ भी चाहिए उत्तमता भी चाहिए और ईश्वर को, को भी प्रिय होना चाहिए तो अब ईश्वर को प्रिय किस स्थिति में होगा ईश्वर को तो दे नहीं सकते वो उसका स्वास्थ्य तो उसको व्यायाम नहीं करवाएंगे ना हमने तो कर लिया और फिर दूसरे को तो करवा सकते हैं व्यक्ति कोई हो हमको आता है व्यायाम तो हमारे साथ जो होता है वो भी करने लगता है हम करते हैं तो, तो उसका भी अगर व्यायाम करा देते हैं तो उसका भी शरीर ठीक हो जाएगा अपने को आता है तो ऐसा ईश्वर का तो करा नहीं सकते तो उसके लिए ये नहीं चाहिए ऐसी कोई चीज़ तो अब क्या करना होगा अब इसकी को केवल उसके सामने स्वीकार करना होगा कि मैंने जो कुछ भी इतना सब कुछ प्राप्त किया है ना प्राप्त करते हुए भी आज्ञा आपकी आज के अनुकूल किया और इससे आगे अब भी मैं जो कार्य करूंगा वो आपके अनुकूल होगा तो ये जो मान लेना है ना ईश्वर का वहां पर ये है समर्पण तो ये समर्पण की जो स्वीकृति हो जाएगी ईश्वर की हाँ अब इसने अब वो कहेगा हाँ इसने ठीक किया है इतना करने के बाद यदि ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो अब वही बल क्या होगा उसका आप दुरुपयोग नहीं करेंगे और दुरुपयोग नहीं करेंगे तो वो बल ईश्वर की बढ़ा की ओर बढ़ाने में अब सहायक हो जाएगा समर्पित यदि नहीं करते हैं तो अब क्या होगा उससे आपके अंदर फिर अहंकार बढ़ जाएगा और उसके आधार पर फिर लौकिक उपलब्धियां करेंगे धन कमाएंगे, तो दूसरों को ठग भी सकते हैं जो भी होगा या कोई लौकिक धंधा भी शुरू कर सकते हैं व्यायाम सिखाना शुरू कर देंगे और भी कराना तो पैसे आना शुरू हो जाएँगे तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होगी इतने से ईश्वर को संतुष्टि नहीं होगी आप ईश्वर को जब तक इन कार्यों को करते हुए फिर से नहीं प्राप्त कर लेंगे उन्हीं कार्यों को करते हुए अंत में आपको ईश्वर तक भी पहुंचना होगा तो ऐसा जब संबंध बन जाता है या ऐसी स्थिति बना देती है अपनी उपलब्धियों के कारण अब यही क्या है फिर ईश्वर को प्रिय हो जाती है वस्तु विद्या प्राप्ति होती है बहुत पुरुषार्थ करने के बाद ऐसे नहीं होती बैठे बैठे लेकिन प्राप्त करने के बाद भी यदि हम उसको अपने उपयोग में भी ले आ सकते हैं लाते हैं ना फिर धंधा कमाते हैं व्याख्यान देते हैं जो कुछ करते हैं फिर पैसा इकट्ठा करते हैं उससे तो पूर्वक है और उत्तम वस्तु भी विद्या होती है इससे बढ़ कुछ नहीं है सबसे बड़ी चीज़ है ये लेकिन इस विद्या से का भी हम दुरुपयोग कर सकते हैं इस विद्या से ही अपने आप को संसार में इतना अधिक बांध सकते हैं कि अंत में हमको पछताना तक पड़ जाता है ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं तो यहाँ तक वो ईश्वर के लिए नहीं है इतना दोनों होने के बाद अब हम ईश्वर से जोड़ देते हैं उसको जब यह यद्यपि ईश्वर के सहयोग से सारा उपलब्ध हुआ है शरीर भी ईश्वर का है ज्ञान जो उपलब्ध होगा वो भी ईश्वर का ही है सारा कुछ है तो एक तो उसका मान लेना कि आपका है ये और आपका मानते हुए भी ये हम आपके अजय के अनुकूल ही कर रहे हैं इसका उपयोग और वो भी अंत में हमको छोड़ देना है ये और आप चाहिए मुझे केवल इस अवस्था का यदि वो कारण बन जाता है वो उपलब्धि जो कि वो यदि ईश्वर से मिलने का कारण बन जाती है तो वही सोम हो जाएगा वो कोई भी उपलब्धि जो हमको पुरुषार्थ से प्राप्त होने के पश्चात ईश्वर से मिलाने में कारण बन जाए वो सोम हो जाएगा तो मूल अर्थ यानी मोटा अर्थ इसको समझ सकते हैं हर किसी चीज का ईश्वर का समर्पण कर देना उत्तम पदार्थ का ईश्वर समर्पित कर देना है यह सोम का निचोड़ना है तो उस सोम के लिए हम जातवेदा के लिए सोम का संग्रह करते हैं निचोड़ते हैं अभी अन्य प्राप्त कर रहे हैं पहले उस चीज को प्राप्त करना है प्राप्त करने के बाद अब समर्पित करना है उसको और ऐसा क्यों करते हैं हम? हर चीजों को इतना अधिक पुरुषार्थ करने के बाद प्राप्त करके फिर दे देना ये मूर्खता क्यों करते हैं हम हाँ तो इसके पीछे काम है कि ये यानी किसी चीज को बोर्ड पुरसार से प्राप्त करके नाली में डाल देना मान लो तो, तो मूर्खता है ना वो तो इतना भाग यदि लेते हैं कि करके हम दे देते हैं फिर तब तो मूर्खता में आ जाएगा लेकिन उसका यदि है महत्व उपयोगी है तो मूर्खता नहीं है देना केवल किसी चीज को छोड़ देना ये मूर्खता या बुद्धिमत्ता नहीं है अगर उसका उपयोग नहीं हुआ तो देना मूर्खता है लेकिन उपयोग यदि हो जाता है तो बुद्धिमत्ता है तो यहां भी हम प्राप्त करके ईश्वर को दे देंगे तो लेकिन देना भी वो क्या है बुद्धिमत्ता है क्योंकि यहाँ हम किस लिए दे रहे हैं वो बता रहा है यथोही तो आरातीयतः वेद निश ईश्वर का देने के मतलब है कैसे समझेंगे इसको आपके पास मान लिया कोई पुस्तक है और किसी व्यक्ति ने अपने आदमी से कहा कि जाओ उनसे वो पुस्तक ले लेना ले आना तो आपके पास कमरे में पुस्तक दूसरी जगह रखा हुआ है आप यहाँ बैठे हुए हैं और फिर आपने कहा कि हाँ पुस्तक मैं दे दूँगा तो अब जिसने बात की आपसे पुस्तक मांगी अभी उठा के नहीं दिया है उसको लेकिन आपने कहा हाँ दे दूंगा तो ये देना हो गया कि नहीं, नहीं। तो देने का जो आरंभ था मूल वो क्रिया पूरी हो गई ना यानी देना क्रिया हो गया अब उसकी औपचारिकता करनी है पुस्तक उठा करके देनी है यानी अगर मानसिक प्रतिक्रिया ऐसी हो जाए जिसका अब अवरोध नहीं होगा तो समझो वो काम हो गया जैसे आपने कहा ना कि जो और दूसरा उदाहरण दीजिए जैसे बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उसमें वो मालिक बैठा रहता है ना, और कोई सामान लेने वाला आता है तो किसे मांगता है पहले नौकर से तो नहीं मांगता है ना मालिक से मांगता है और वो फिर क्या कहता है नौकर को कहता है ये दे देना उसको तो वो दिया हुआ किसका माना जाता है उठा के कौन देता है लेकिन कहा किसका जाएगा देने वाला कौन है मालिक होता है वो हम्म तो ऐसी कोई भी चीज हम अपने हाथ से ही उठा के दें ये नियम नहीं होता है उसके कारण होता है हर चीज का संबंध स्वामित्व से है मुख्य वस्तु किसकी है तो जो लेना देना होता है वस्तुता वो स्वामित्व का होता है यदि हमने जो स्वीकार कर लिया ना कि हाँ देंगे तो अपना स्वामित्व देते हैं वहां पर तो असली दान वही है स्वामित्व का ही देना असली दान है तो ईश्वर भी क्या करता है हमको ये सारी चीजें जो देता है ना उसके पहले स्वामित्व देता है तो यहां भी जो हम समर्पित करेंगे वो अपना जो स्वामित्व तो बनाया हुआ है ना इन पर वही देना होता है केवल वस्तु उठा देना नहीं वस्तु तो उसको उपलब्ध है हमसे पहले लेकिन हमने इन वस्तुओं पर अपना स्वामित्व तो बनाया हुआ है ये मेरी चीज है तो उस केवल मेरीपन को चाहता है और वही उसको देना होता है बस और कुछ नहीं देना होता है धन है बल है जो भी मान लीजिए आपके पास जितनी संपत्ति है तो उस संपत्ति पर जितना अधिकार यानी बल आपका है अधिकार करने के लिए उसके पास ईश्वर के पास कम है या अधिक है आपसे आपसे अधिक है ना तो वैसे देखें बल पूर्वक देखें तो उसका तो पहले अधिकार है वो तो आपसे छीन के भी ले सकता है कैसे भी ले सकता है और उसके हाथ में ही रखा हुआ होता है वो तो, तो वो देना वहां नहीं है आवश्यक वो तो उसको पहले उपलब्ध है लेकिन फिर भी क्या है उसका स्वामित्व हमारे पास सुरक्षित रहता है इतनी छूट उसने दे दी एक बार ये चीज तुम्हारी हो गई अब उसी को फिर वापस करना होता है यानी अपने मन में जो हमने बना लिया ना कि ये मेरी है इस भावना को हटाना है ये मेरी नहीं है ईश्वर की अपेक्षा से ये मेरी नहीं है लेकिन अपने की अपेक्षा से है ये जैसे एक घर में किसी माता पिता के चार पांच संतान है ये दो भाई है मान लीजिए तो दो भाई के कुर्ते कमी होंगे ना वो कपड़े तो अब क्या होगा कि एक भाई का कुर्ता दूसरे भाई के दो कुर्ते होंगे तो एक भाई दूसरे भाई को कह सकता है कि ये कुर्ता मेरा है और दूसरा कह सकता है ये कुर्ता मेरा है उसमें कोई दोष नहीं है आपस में अगर वो कहते हैं ये कुर्ता तेरा नहीं है मेरा है मेरा है तेरा नहीं है तो वहाँ कोई दोष नहीं है लेकिन पिता के सामने नहीं कह सकता है कि मेरा है तेरा नहीं है उसकी जितनी भी है ना कुर्ते सारे दोनों भाइयों के कुर्ते उसके पिता के हैं तो उसके सामने नहीं कहेगा ये मेरा है उसके सामने यही कहेगा पहनने के लिए आपने दिया है पहनने तक मेरा है चीज़ नहीं है मेरी लेकिन भाई के सामने वो कह सकता है भाई की दृष्टि से उसके कुर्ते हैं वो भाई का नहीं अधिकार है उस पर लेकिन पिता का है पिता ने उसको दिया ही है ना तो पिता के सामने नहीं बोलेगा कि ये मेरा है भाई के सामने बोल सकता है ऐसे तो ही जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपस में हम जीवात्मा ही कह सकते हैं कि ये मेरी है धन खेत जितना जो कुछ भी होता है क्योंकि अलग अलग पुरुषार्थ से मिला हुआ है ना ये तो आपस में तो सब की सब के अलग अलग हैं ये लेकिन ईश्वर की अपेक्षा से नहीं है हमारा पहले सारा ईश्वर का है सामने ये नहीं कह सकते ये ये कुर्ता मेरा है है और घर में कहते हैं बिना जानकारी के वो पिता का है। तो ये का तो वाणी नहीं वहाँ मतलब संपत्ति नहीं है मेरी लेकिन पहनने के लिए पिताजी का नहीं है कुर्ता वो पिताजी नहीं पहनेंगे ना उस कुर्ते को पहनने के लिए वो मेरा ही है उस तो मेरा अर्थ केवल इतना है की मैं पहन सकता हूँ इसको और नहीं पहनेगा कोई लेकिन उसका उपयोग लेने से अतिरिक्त स्वामित्व तो अतिरिक्त होता है पिता उसको मना कर सकता है कि नहीं पहनोगे तुम ये तो मना करने पर अब नहीं पहनेंगे मना जब तक नहीं किया है तब तक पहनते रहेंगे तो इस दृष्टि से संपत्ति जो है ना संपत्ति दोषी की होती है लेकिन उसने प्रयोग का जो अधिकार दे दिया वो उतना ही मात्र मेरापन का अर्थ होता है तो यहाँ सारी चीजें ऐसे ही ईश्वर ने हमको उपयोग के लिए जो दे रखी है ना इसने तो उस उपयोग करना इतने ही यहाँ मेरा का अर्थ है बस हम चीज को अपनी मानते हैं मेरापन का अर्थ वस्तु मेरी लेकिन वस्तु मेरी नहीं होती है वस्तु का उपयोग मेरा है इतना ही होता है तो यही हटाना होता है इसमें तो अब यहाँ कारण ये आ रहा था कि क्यों उसके लिए हम समर्पण करें एक तो दूसरा लाभ दिया है ये वो ये अभी जो बात है ये अलग लाभ है ये सीधा हमारा ईश्वर से व्यक्तिगत व्यवहार है देने वाला लेकिन इससे और नीचे की बात इसमें कह रहा है कि ईश्वर के लिए हम क्यों सोम निचोड़ें क्योंकि वो आरातीयतः वेदा जो दुष्ट लोग हैं उनके संपत्ति को नष्ट करता है वो इसलिए हम ऐसा भेंट दे रहे हैं उसको अच्छे राजा का सम्मान हम इसलिए करते हैं कि वो दुष्टों से हमको बचाता है तो ऐसे ही ईश्वर भी दुष्टों से क्या करता है दुष्टों की संपत्ति को छीन लेता है वो और अच्छों को दे देता है इस कारण से हम अब उसकी वो एक प्रकार से उसका हम सोम देकर के सम्मान कर रहे हैं तो एक तो हेतु तो यह दिया कि दुष्टों की संपत्ति वो छीन लेता है नष्ट करता है कैसे नष्ट करता है पहली बात छीन कोई भी वस्तु होती उसके पीछे अधिकार होता है वस्तु है और एक अधिकार है दो तो वस्तु देने के साथ साथ जिसको अधिकार भी दे दिया अब वो तो है यथार्थ उससे सुख होगा पूरा लेकिन अधिकार नहीं दिया केवल वस्तु दे दी तो इतना सुख नहीं होगा तो दुष्ट लोगों से अधिकार छीन लेता है ईश्वर अधिकार छीनने के कारण क्या होगा उसको जो सुख होना चाहिए अब नहीं होगा इंद्रिय तक सुख हो जाएगा चुरा करके आप खा लेते हैं कुछ भी फल है लीची है चुरा के आप खा लेंगे तो उसका जितना मिठास इंद्रिय से संबंधित है ना इतना तो मिलेगा लेकिन जो फिर मानसिक शांति होती है उत्साह वो नहीं होगा चुरा चोर को कभी शांति नहीं होती है खा करके भी नींद सो नहीं सकता है वो तो वो इसलिए नहीं हो रहा है कि दूसरी चीज़ रह गई हाँ आपको सम्मान से कोई चीज़ दे देता है दो पैसे की चीज़ भी है तो उसमें देखिए और बहुत महंगी चीज़ वैसी पैसे के बदले लेते हैं खरीद करके तो अंतर आता है ना तो वो क्या है मानसिकता ही तो है ना वहाँ पर मानसिक हमको एक संबल मिलता है उससे तो यही क्या होता है जो दुष्ट लोगों के लिए है उसको ईश्वर आज्ञा नहीं देता उस चीज़ की तो अब वो ईश्वर के विरुद्ध चल रहा है तो कुछ दिनों तक तो उसको स्वतंत्रता दी हुई है तब तक चलेगा बाद में क्या होगा वो छीन लेगा अब छीन लेगा मतलब दंड दे देगा उस चीज से उसको वंचित कर देगा वैसी इंद्रिया नहीं देगा आगे उसकी इंद्रिया ऐसी बदल देगा कि उसको भोग ही नहीं सकता वो अब ये कुत्ते हैं और कोई है मान ली देखिए ये खाने को तो इनकी भी इच्छा होती है ना हमें खीर खा लें अच्छी अच्छी चीज़ें रोटी खाएं लेकिन ये क्या करेंगे बना के खा सकते हैं कभी क्या कभी नहीं बना सकते ये इनको भी अच्छे में घर में रहने की इच्छा होती है ना की वार्ड खोल दो तो अंदर ही चले जाएंगे बाहर नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब अच्छे घर में रहने की तो इच्छा होती है पर ये कभी घर बना पाएँगे अच्छा क्या नहीं बना पाएंगे ये तो क्या है, क्यों हुआ ऐसा ये जो सामर्थ थी इसकी विशेष सुख प्राप्त करने की छीन ली उसने उसकी इंद्रिया ऐसी बना दी ये कर ही नहीं सकते इच्छाएं तो रह गई इनकी लेकिन अब उसको प्राप्त नहीं कर सकते तो क्या होगा अंदर वो संतुलन असंतुलन ही रहेगा इनका और सदा दुखी रहेंगे चाहते रहेंगे लेकिन चीज मिलेगी नहीं तो ये जो द्वंद रहेगा ये दुख देता रहेगा ये इसी कारण से होगा कि पहले ऐसा किया कुछ और फिर उसने संतुलन खो दी बना दी इसकी बिगाड़ दी ईश्वर ने तो अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस वर्तमान शरीर में तो इन शरीरों के माध्यम से जो जो भी हम उल्टा करते जाएंगे उसके आधार पर आगे वो बंद कर देगा इसको प्रतिबंध लगा देगा हमारे ऊपर तो अब वो सुख नहीं मिलेगा फिर तो एक तरह से कर दिया ना उसने नष्ट ऐसी दुष्टता करने वाले के साथ वो ऐसी कर देता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देता है अगले शरीर के माध्यम से और किसी भी माध्यम से बांध देता है उसको फिर यही क्या है उसकी संपत्ति का नष्ट करना सीधे सीधे जलाता नहीं है जलाना क्यों उसी की तो चीज़ है वो क्यों नष्ट करेगा इसलिए वो बर्बाद नहीं करता है कभी अपनी चीज़ यहाँ वाले तो अपने ही देश में आग लगा लेते हैं ले रेल उखाड़ देते हैं आग लगा देते हैं बसों में आंदोलन जब करते हैं तो चीज किन की नष्ट होती है वो दो तो की होती है ना तो ऐसी मूर्खता ईश्वर नहीं करता है कि अपनी चीज नष्ट कर दे लेकिन केवल उस भोक्ता पर प्रतिबंध लगा देता है चीज को नष्ट नहीं होने देता है वो उसके शरीर को भी नष्ट नहीं करेगा अभी लेकिन कल को जाकर के वो छीन लेगा उससे तो इस रूप में क्या करता है उसके दुष्टों को वो वेद संपत्ति को यानी प्राप्ति को जला देता है नष्ट कर देता है इसलिए भी हम ऐसा करें अगर ईश्वर समर्पण नहीं करते हैं हम तो हम भी दुरुपयोग करेंगे और फिर वही दशा हो जाएगी तो एक लाभ तो ये बताया कि दुष्टों के धन को नष्ट करता है इसलिए हम उसका सोम से अभिषेक करते हैं और दूसरा है कि मूल वहाँ अभिप्राय ये अर्थ प्रयोजन स अग्नि वो जो अग्नि अग्निस्वरूप ईश्वर है न हमारे दुर्गा विश्वा यहाँ दुर्गा विश्वानी होना चाहिए लेकिन वेद में इस तरह के प्रयोग हो जाते हैं एक ही अर्थ है दोनों संपूर्ण दुस्साध्यों को दुर्गा यानी बहुत कठिनाई से जो प्राप्त हो दुस्तरेण गछति ये दुर्गा दुर्गा इसको बोलते हैं ना अभी जो दुर्गा पूजा आ रहा है इसको दुर्गा क्यों कहते हैं ये बड़ी कठिनाई से जीती जा सकती है दूसरे तो न ग्य थे ये दुर्गा जो बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हो इसकी भक्ति ऐसे नहीं होती है प्राप्त यानी शक्ति इतनी साधारण रूप से प्राप्त नहीं हुआ करती है शक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर वो करना पड़ता है दुर्गा क्या है शक्ति है तो शक्ति साधारण रूप से प्राप्त नहीं होती बहुत पसीना बहाना पड़ेगा तो इसलिए इसका नाम दुर्गा है दुस्तरेन गच्छि गम्यती प्राप्य थे या शक्ति दुर्गा तो ऐसी दुर्ग कोई भी चीज़ हो जाएगी दुर्ग बोलते हैं किले को भी वो भी बहुत कठिनाई से प्राप्त किया जाता है जीता जाता है इसलिए उसको भी दुर्ग कहते हैं तो ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं दुर्ग बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं या दुसह जो होती है दुख आदि हैं उन दुस्सह जो बहुत कठिन हैं दुरित दोष हैं इनको क्या करता है इनसे हमको पार लगा देता है जैसे समुद्र में नाव हो या जहाज़ हो तो वो हमको पार लगा देता है तो ऐसे ही इन सारे दुखों से दुर्घुनों से या कठिनाइयों से जितनी भी दुस्सह कठिनाइयाँ अवस्थाएँ हैं इनसे क्या करता है वो हमको पार कर देता है सब तो इस निमित्त से हम उसके लिए सोम का अभिषक करते हैं सोम का निचोड़ करके उसको प्रदान करते हैं तो मुख्य बात जानने की इसमें है ईश्वर के लिए हम सदैव समर्पण की भावना रखें मंत्र का यही अभिप्राय होगा ईश्वर के लिए समर्पण किस स्थिति में जाकर के होगा एक वाक्य लिख सकते हैं इस रूप में जिस कार्य को स्वयं करना है और जो अपना कार्य है उसकी सफलता और असफलता के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं दो बात यहां पर है एक तो ऐसा काम जो कि अपने को ही करना होगा और वो काम अपना ही होगा दूसरे के भी काम होते हैं जो अपने को करने पड़ते आते हैं ऐसा भी होगा ऐसा तो नहीं और अपना काम भी बहुत होते हैं जो दूसरे से करा लेते हैं वो भी नहीं ऐसा कार्य होना चाहिए वो जो अपने द्वारा होगा और अपना होगा इसे सोना है तो सोना दूसरे के द्वारा करा सकते हैं क्या हमारे बदले कोई सोएगा नहीं सो सकता है ना काम भी अपना ही होता है और सोने से जो लाभ होता है वो दूसरे को मिलेगा या अपने को अपने को मिलेगा ना तो ऐसा कार्य होना चाहिए जो अपना हो और अपने द्वारा ही करने योग्य हो और ऐसे कार्य होने पर यानी जो अपना है और अपने को ही करना है अब ऐसा काम यदि नहीं होता है तो इसके लिए हम ही उत्तरदायी हैं आप यदि नहीं सोते हैं रात को तो दूसरे को नहीं कह सकते हैं कि मैं नहीं सोया दूसरा उसके लिए नहीं है उत्तरदायी नहीं वो जो बिगड़ रहा है ना वो आपका बिगड़ रहा है उससे जो लाभ होना है वो आपको ही होगा लेकिन जो हानि हो रही है वो भी आपकी है उसके लिए दूसरे को उत्तरदायी आप नहीं ठहरा सकते अब ये नहीं कहेंगे कि वो यानी कि हमेशा नहीं स्वीकार करते हैं। अगर हमको सोने का समय नहीं मिलता है तो उसके लिए हम होते हैं ना दुखी कि सोने नहीं मिल रहा है समय दूसरे के ऊपर नहीं हम करते हैं उसके लिए बहाना नहीं बनाते हम इसमें कि वो तो भी यहाँ बैठा था इसलिए मैं नहीं सोया वो मेरे से बात करने आया था इसलिए मैं नहीं सोया तो ये बहाना ऐसा नहीं चलेगा ना ऐसा हम नहीं स्वीकार करते हैं ना भोजन करना है मान लो तो भोजन हमारे लिए कोई दूसरा कर देगा नहीं कर सकता है और कर भी ले तो क्या होगा अपना पेट भर जाएगा नहीं भरेगा ये ऐसा कर्म है जो अपने को ही करना होता है और अपने लिए ही करना होता है अब आप भूखे रह जाते हैं तो कहीं पर बहाना बनाएंगे क्या मैं उसकी बात कर रहा था इसलिए भोजन छोड़ दिया ऐसा स्वीकार करेंगे अंदर किसी से बात करता रहूं और भोजन छोड़ दूंगा ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे ना विवस्था में हमको करना होता है ये अलग है लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते हैं ना स्वीकार नहीं करने का मतलब हम संयम उत्तरदायी मानते हैं इसमें और आपने है। नहीं वेद में यहां हो जाता है यहाँ नी का लोप हो गया है व्याकरण की दृष्टि से दुर्गानी विश्वानी है ये यह। यहाँ लोप हो गया है तो ये आ गई थी बात हमारी कि ऐसा जो कार्य होगा जो अपना है और अपने लिए है उसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं जैसे लोप में मानते हैं खाने में नहाने में सोने में अपने को कारण मानते हैं हानि होती है तो हम ही दुखी होते हैं उससे लाभ होता है तो हमको प्रसन्नता होती है तो इसमें कोई दूसरा कारण नहीं बनता है अब यानी हम ही कर, करें हम स्वयं करें ऐसी हमारी प्रवृत्ति रहती है ना इसमें तो यही का यही नियम ईश्वर के साथ लागू होगा ईश्वर से मिलना जो होता है वो किस किस में होगा हमको स्वयं ही मिलना पड़ेगा ईश्वर से जो मिलना होगा वो दूसरे हमारे बदले नहीं मिलेगा कभी जो मिलाने वाले होते हैं ना गुरु है आचार्य है और कोई है वो भी वहाँ तक ले जाएंगे केवल बदले में नहीं मिलेंगे जैसे डॉक्टर के पास होता है ना कोई रोगी बहुत होता है तो दूसरे लोग उठा के ले जाते हैं ना लेकिन पढ़ना पल्ला किससे पड़ता है फिर किसको चिकित्सा किसको करानी होगी वहाँ तो डॉक्टर से स्वयं ही करना पड़ेगा ना मिलना अंत में जा कर के स्वयं ही मिलना होता है पीछे के सहायक तो रहते हैं इन अंतर स्थिति में होता है दो को ही करना होता है तो ऐसे ही बाकी लोग यहाँ भी आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु आचार्य पुस्तक जो कुछ साथी आदि है सभी सहायक तो होंगे लेकिन जो मिलना होगा वो व्यक्तिगत हो काम है ईश्वर से मिलने का जो हमारा काम है व्यक्तिगत हमको ही करना होगा तो इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा कि अमुक काम हो गया था या ये काम करने लग गया हमने इसके लिए समय लगा दिया तो अब हमको इसका वो दे दो छूट दे दो ऐसा नहीं होगा इसके लिए स्वयं उत्तरदायी हम होंगे ये काम इस से जो मिलने का काम होता है वो व्यक्तिगत है अपना है और अपने लिए है उससे जो उपलब्धि होगी वो और औरों की नहीं होगी वो हाँ तो अगर नहीं मिल रहे हैं नहीं मिलना चाहते हैं तो उससे जो वंचित है हानि है उसके लिए दूसरे को नहीं थोप सकते कि माता ने हमको ऐसी मिली पिता हमारा ऐसा मिला गुरु हमको ऐसा मिला आचार्य हमको ऐसा मिला परिस्थिति हमको ऐसी मिली और इस कारण से अब मैं ईश्वर को नहीं प्राप्त करूँगा ऐसा नहीं कह सकते नहीं कर सका हम्म ये बहाना होगा हाँ और नहीं कर रहा हूं नहीं करूंगा इनके कारण नहीं करूंगा यही दोष आगे केवल इतिहास हो गया ना वो तो वर्तमान में तो यही थी स्थिति हम ही अनमस्क रहे हैं ना ईश्वर से विमुख हम ही रहे हैं और अन्य अन्य कार्यों को लेते रहे हाथ में तो धीरे धीरे हमारा समय इसी कारण गया ना ये अलग बात है कि समझ में नहीं आया है पहले वो ईश्वर समझ में ना आने के कारण हमने लौकीिक कार्यों को ल, ल, उसमें लगाया ना उसमें रुचि लगी हमको अच्छा लगा वो पता नहीं था वही जो पता नहीं था ना इसके लिए कहा जाएगा ये दोष अपना है इसके लिए दूसरे को नहीं कह सकते वहाँ जो रुचि नहीं हुई समझ में नहीं आया जो भी हो सकता है कारण एक छोटा बच्चा होता है उसको समझ में नहीं आता और वो बिस्तर पर कर देता है लघुसन का ये दोष तो है ना वो उसको पता नहीं है अभी कुछ कहा नहीं जाएगा उसको लेकिन उससे जो हानि होती वो हो तो हो ही जाएगी ना उसकी मूर्ख तो सिद्ध हो जाएगा वो तो ऐसे यहाँ भी ईश्वर के लिए अगर नहीं करते हम नहीं मिलने का प्रयास करते हैं तो हम ही हैं केवल कारण दूसरा नहीं बता सकते किसी को ये इसके कारण मैंने नहीं किया तो व्यक्ति के रूप में होगा और वस्तु में भी यही होगा लौकिक उपलब्धियां यदि करने में आप लगे हुए हैं और नहीं प्राप्त करना चाहते हैं ईश्वर को तो ये भी जो हानि होगी इसके लिए आप ही होंगे उत्तरदायी और कोई नहीं होगा और के यहां ले के, और किसी आपकी है। तो इसमें तो गलती उनकी, मानी जाएगी। उनकी गलती मानी जाएगी ये अलग है वही कह रहे हैं कि जी ये जो हानि हो रही है ना इसको मान रहे हैं कि मेरी हानि है ये ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ आप असमर्थ हैं वहाँ तो हो जाएगा कि दूसरे के कारण है लेकिन जहां है समर्थ वहाँ दूसरे पर नहीं थोप सकते है ना तो जब ये काम हो गया कि जिस काम को दूसरा नहीं करेगा आपको ही करना है तो वहां ये अब नहीं होगा ना हेतु काम ही आपका है तो दूसरा नहीं कर रहा है तो उससे क्या हो जाएगा अब आपको करना है वो तो ईश्वर के साथ जो मिलने का काम है ये दूसरा नहीं करेगा नहीं करेगा तो आपने करना है वो अब नहीं वही तो सारा कुछ है ना गलत गुरु यदि है तो वो आपकी ही मिथ्या अभी है वो आप निर्णय करो फिर एक को छोड़ के दूसरे का करो बुद्धि आपके पास किस है आप अपूर्वा पर लगा सकते हैं ना उसको संतुलन करेंगे उसका ये ठीक है कि ये ठीक है अगर नहीं करते हैं तो वो तो ले जाएगा वो तो आ, दो हैं जी एक तो है किसी के अधिकार में और एक है स्वतंत्र और हम सामर्थ्यशाली है सामर्थ है हम उस जो अधिकार में उसको तो नहीं ले सकते जो स्वतंत्र है उसको ले सकते हैं लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है जो स्वतंत्र है हम उसको लेना चाहते हैं जो है। है। तो परिभाषा में कि जिस काम को स्वयं करना है और जो दूसरा नहीं करेगा मतलब हाँ उस पर ये नियम लागू होगा दूसरा यदि कर सकता है तो ये परिभाषा वहां नहीं लगेगी ईश्वर से जो मिलने का कर्म है इसमें दूसरा नहीं है विकल्प हमको मिलना है यानी मिलाने तक दूसरा सहयोग देगा उससे सहायता लेनी होगी लेकिन मान लो नहीं मिलती है तो वो अपनी हानि है उसके लिए दूसरे को उत्तरदायी नहीं कर सकते दूसरे कामों में कर सकते हैं लौकिक कार्यों में जो कार्य ही होता है जुड़ कर के खड़ा किया गया है दो हिस्सेदार या अंशधारी मिलकर करते हैं काम को खड़ा अब एक नहीं सहयोग देता है तब है उत्तरदायी वो वहाँ तो पूरा पूरा रहेगा लेकिन जो काम ही नहीं दूसरे की उससे है काम ही अपना स्वतंत्र है उसमें दूसरे को कैसे मानेंगे ईश्वर प्राप्ति का जो काम होता है या मुक्ति का जो काम होता है ये इसमें दूसरा नहीं होता है सहभागी क्योंकि आपको जो मिलेगा ना उससे वो भी तो नहीं देंगे ना दूसरे को नींद से जो मिलना है या भोजन से जो बल मिलना है वो नहीं देंगे ना दूसरे को तो ऐसी मुक्ति से या ईश्वर प्राप्ति से जो लाभ मिलेगा उस पर दूसरे का नहीं होगा हाथ तो जब फल नहीं दूसरे को हिस्सा नहीं दे रहे हैं आप तो कर्म में कैसे बनाएंगे उसको भाग्य में चला देता है चला देता है ये उसकी आजंग का पालन है करने वालों का ये नियम है लेकिन जो ईश्वर को प्राप्त करना है ना वो नहीं कहेगा कि इसने मुझे नहीं बताया तो तो जैसे जिसने प्रेरित किया, की करते है, प्रेरित किया किया किसी किसी को को आगे आगे ईश्वर ईश्वर के के पालन रास्ते में चला दे न, तो न, उसको भी तो फल मिलेगा उसका मिलेगा अलग लेकिन जिस दूसरे को है ना दूसरा ये नहीं कहेगा कि मुझे इसने नहीं बताया हाँ यानी आपको स्वयं सीख सुनना है उससे आप ढूंढो उपदेश जो कर रहा है उसके पास आपको जाना है वो नहीं आता है तो नहीं है आपके लिए नहीं है उत्तरदाई वो वो क्यों नहीं कर रहा है ईश्वर के सामने है आपके लिए नहीं है वो उसका काम है कि वो जाकर के उपदेश करेगा वो उसका उत्तरदाई ईश्वर से है वो आपके लिए नहीं है बिल्कुल आप उसके ऊपर अभियोग नहीं कर सकते ईश्वर इस से इसने मुझे नहीं बताया मां बाप का काम है वो बच्चे की रक्षा करे उसको अच्छे मार्ग में ले जाए ये ईश्वर की ओर से है बच्चे की ओर से नहीं है, बच्चे बोल नहीं, सकता है नहीं बच्चे की जब तक बुद्धि नहीं चलती है ना तभी तक है वो जहां से वो स्वयं निर्णय लेना शुरू करता है वहां से उसका अधिकार दूसरे को दोष देने का बंद हो जाता है आपके हाथ में निर्णय आया और दूसरा उसके उत्तरदायी समाप्त जहां जहां नहीं है ना आपके हाथ में निर्णय वही वही कारण रहेगा दूसरा जहां जहां आप होते जाते हैं वहां वहां हटता जाता है इस, इस क्रम से चलेगा तो अंतिम ईश्वर से मिलना जो होता है ना वो अंतिम स्थिति है केवल आत्मा आत्मा की होती है तो उस स्थिति के लिए है कि उस दृष्टि से दूसरा नहीं बनता है उसमें सारा निर्णय अपना होता है अपने को ही करना होता है तो इस बुद्धि इस यानी हेतु को लेके चलेंगे तो ईश्वर से सीधे जोड़ने की स्थिति होगी अब अब उपासना में बैठते हैं मान लो उपासना में जो वृत्ति उठा रहे हैं वो दूसरे के कारण नहीं अपने आप उठा रहे हैं ना तो इसमें दूसरे को नहीं दोष दे सकते वहाँ ये अगर सोचेंगे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ इस कार्य को तो मेरा दायित्व तो है इस भावना को लाएंगे तो बंद होगा मुखी वहाँ नहीं होंगे और इस नियम को नहीं लागू करते हैं या नहीं जानते हैं इस बात को, तो करते रहेंगे उसको आप दो प्रकार से आती है एक तो आदमी स्वयं करता है और एक उपासना करते करते संस्कार प्रबल होते हैं अचानक आ जाती है वो तो ये जो स्वयं करता है इसको कैसे सकते हैं इसको एक तो यही हेतु बता रहा हूँ ना जो कारण बता रहा हूँ कि वहाँ भी ये मानना पड़ेगा ये काम मेरा है इसके लिए जो कहानी होने वाली है जो भी होगी ना इसके लिए मैं हूँ उत्तरदायी ये आप समझेंगे तो उल्टा काम नहीं करेंगे पर यह नहीं आएगी समझ में जब तक तब तक करेंगे उसको तो अभी पहले क्या होगा ये वाचनिक रूप में आएगी शाब्दिक रूप में आएगा समझ में धीरे धीरे धीरे धीरे आंतरिक स्थितियां जितनी बनती जाएगी उस आधार पर निर्णय होगा एक-एक नहीं होगा ये भी पर आएगी स्थिति एक दिन ये एक समय में नहीं आता है ये यानी बालक अवस्था में सब कुछ नहीं जानता है ना वही पर बड़ा होने के बाद वो मानता है ना कि मैं ये ठीक नहीं कर रहा था ऐसी चित्त की स्थितियां बनेगी धीरे धीरे अंत में आकर के ये अवस्था आएगी तो जब अवस्था आएगी तो पूर्ण समर्पण जो आएगी ना स्थिति वो इससे बनेगी नहीं दोनों जान और वो कर चलता रहेगा इसको अभी मानेंगे शाब्दिक स्तर पर मानेंगे इस पर आपको बहुत अधिक चिंतन करना होगा वो अनुमानिक स्तर पर आएगा और फिर इसका परिणाम है कोई अनुभूति आपको मिल जाती इस आधार पर तो वो आपका अनुभव ज्ञान हो जाएगा वहाँ ये प्रबल होगा फिर आपको इस ओर मोड़ेगा फिर दूसरे कार्यों में फालतू नहीं लगाएंगे अब चूंकि हमारे साथ शरीर भी है ना तो शरीर होने के कारण और शरीर से और काम होने हैं तो पूरी उपेक्षा भी नहीं कर सकते ना इसकी इसलिए हमको करना पड़ता है संतुलन वो भी काम अपना है लेकिन ये भी अपना ही काम होता है ये भी दूसरे का नहीं है तो इसके लिए भी करना पड़ता है पर तो उसमें यही है कि इसको उतने रूप में करेंगे जितने के रूप में वहां हमको पहुंचाएगा ये दूसरे क्षेत्र में नहीं मोड़ने देंगे तो ये भावना जो होती है ये क्या है समर्पण की भावना बनाती है ये नियम जो होगा ईश्वर के साथ सीधा संबंध जोड़ने का होता है तो पहले समझते समझते समझते फिर करते जाएंगे याद करेंगे वहाँ पर इस बात को तो इससे क्या होगा जो बाह्य विषय आते हैं वृत्तियाँ आती है उस पर प्रतिबंध होगा क्या था? लिखा नहीं था करता जो नहीं नहीं था। हाँ अभी जो बताया था के के जो वृत्तियाँ याद रखना पड़ेगा ये नियम ही है। मेरा काम है और मुझे ही हानि लाभ होना है तो अब फालतू तो नहीं करेंगे ना सुनवाम वही सोम निचोड़ते हैं निचोड़ते हैं सोमम सोम को सुनवा निचोड़ते हैं